श्री श्रीरामकृष्णकथा श्री श्रीरामकृष्णकथाते उलिखिता जान पिचय अश्वनीकुम उश्ताब्द्या विख्या देशनेता तथा मनीषी जन्म अविभक्त वेस बल तणीता प्रख्याताग कर्मग तथा प्रेम की एकशीतुत्तराष्टादत में ख्रीष्टवर्षे दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण प्रथमतः साक्षात्तवान्तपरम भूय अभी कतिचन वारा सात्कार अभूत अश्वनीकुम यदि दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण सीपय तेशवस तगमन पूर्व तो निर्धारित आसत केशव भक्वृंदन सह तथि अभूत तद्द अनेकश ईश्वरीय प्रसंग अभूत तथा श्री प्रभु सामस्थ अभवत् कुमार एव प्रथम दर्शन उपलभे स्म यमकृष्ण प्रकृत इती। श्री, तस्य चतु हुपंच वारान श्री प्रभु सह तपंच वाण साक्षात्कार अभूत परंतु एक तल मध्य स श्री प्रभो स्वजन संवृत्त एक तचन वाराण साक्षात्कार असर जीवन माधुर्यम चक्रे अश्वनीकुम पिता अभो साक्षात्कार इच्छा आसी यहां नरेन्द्र सह अश्विनीकुम सेचय भविशातीभो एका द्वाद वर्षान आलमोड़ायाँ पूर्ण अभूत कालिकाता स देहमें त्याज मथुर जान बाजार मथुर्मोदये जाानबाजारस्थितगृहस एक महिला सखी भावेन साधन सान महिला बृंद श्रीप्रभुना सह कीदश असंकोचव्यवहारम अकोद तत्दृषातया सह उ उल्लेख चक्रे आशु श्रीरामकृष्ण से भक्त आशुतोष वंदोपाध्याय आगरपाड़ास्थान अदिवासी आसत द्वांशतिर्ष वयसी श्रीप्रभु तथम साक्षात्कार अभूत दक्षिण गएकाश प्रभो सविधे स्वनोभाव प्रकटयामास आशुतोषो वृद्धे वयसी महोदय समीपम ग्छति स्म तथा श्रीप्रभु तुम आलोचनमको आशुतोष प्रभो भावावेश आकष्ट अभूत स शन शनै श्रीरामकृष्णच परिपूर्णतया आत्मसमर्पण चकार ईश्वर घोषाला उपमंडलाधीक्री श्री प्रभु बाल्य काले काृष्टवा तस् वेशभूषा तथा व्यक्ति साधारण भाई स्म अधरेण सह कथस श्रीप्रभु तुष उत्त ईश्वरचक्रवर्ती हुगलीमंडला पटनी मयालईक्षापुर ग्रा राज्रचक्रवर्ति पुत्रईश्वरचंद्रचक्रवर्ती अत्युन स्तरीयतांत्रिक आसत एक शशि श्रीरामकृष्ण से षोडसु त्यागसन्ता अतम पुत्र शशि परिवर्तनी काले स्वामी इति नामना कालेमीरामकृष्णन रामकृष्ण संगे सुविदित अभूत ईश्वरचंद्र पीकपाड़्रनाय सिंह सभापंड आसी स विभिन्न शमशु पंच मुड्या मुंडाख्यास उप्वेश दीर्घका तपस्या एक जन्याम काली घट्टे साधन काले सा काली लेभे, तस्य शक्ति रूपिन्या देव्या नित्य पूजा दिव्यापूजास्म परिवर्तनी काले बेलूर बेलूरमठे प्रथम दुर्गापूजा स तंत्रधारक अभूत मठन सह त आंतरिकसीचंद्र विद्यासागर है मेदनीपुरंडल्स वीर सिंग ग्रामे जन्म पिता ठाकुरदास वंदोपाध्याय तथा माता भगवती भगवतीदेव अत्यदारिद्र्यमध्ये तल्यजीवनमति अभूत किंतु दारिद्रम तरह विद्यार्जने प्रतिबंधक नवती स्म आबाद असाधारण मेधावी पारगण्य है स्म कव्यव्याकर वेदृत विवधेश विषयु त अगाधम ज्ञानम आसी असाधारण पांडित्य नि संस्कृत महाविद्यालय कर्तपक्षी स सा विद्यासागर उपाधिना मंडि अभूत ईश्वरचंद्रह कर्मजीवन बहुता विस्तृत उन्विश्ताब्द्यांग नवजागरणेतिहास तर कृति अविस्मणी पितर भक्ति जनगणं प्रति अपरिशीमा दया मनुष्यत्व बोध अजेय पौरुषम अगाधम पांडित्यम इदी बहुविधगुण निद्यासगर महाशयो वंगदेश विशिष्ट स्थानी स आधुनिक वंगीय ग्य साह्यसनक उपा आख्याय सीतानवासकर्णपरिचय इतनी विवधपुस्का सणीतवाहरोध विधवा विवाह इत्यादीसु विवधसंस्कार मूलकर्मसु तस् कृतिवस्वीकार्य संस्कृत महाविद्यालय प्रधानध्यक्ष पिछन रही अभी शिक्षा संबंधी विविध धारा सह तडो योग आसत शिक्षाया श्रीवृद्धिम सह मेट्रोपोलिटन इन्स्टिट्यूशन इख्य संस्था प्रतिष्ठा अनतर उत्यालय तेनालीर महाविद्यालय महा उन्नीत श्री प्रभोईक्षाणीतर अठादश्रृष्टवर्षे अगस्ट मसल से पंचमें अहनी कथा प्रणेत श्री महेन्द्रनाथगुप्त सहाय विद्यासागरेण सह सा प्रभो सबंध अभूत श्री प्रभुस्व्यासागर से गृहम ग तेन सह साक्षात्कार अकोत्मकृष्णकथातेतरण विस्तरेण लिपिबद्धम प्रसंगे वक्त ये विद्यासागर है श्रीरामकृष्ण्रद्धा बिहर स्म तथा श्री प्रभु अभी विद्यासागर दयासागर जानीते स्म विद्यासागर प्रतिषित मेट्रोपोलिटन विद्यालय से बहुबाजार शाखायां श्री नरेन्द्रनाथ दत् भाविनी स्वामी भावनी कालेम विवेकनंदक पदम अलंकृत ईशान कविराज आयुर्वेदी वैद्य ईशानचंद्रमजुमदारीरामकृष्ण से सेगीभक्त वराहनगरे गेहम श्रीम्स ज्येष्ठाया श्वशु उह अभूत अस्ह महोदय एक गृह तो दक्षिणेशरम ग्री प्रभो प्रथम सदर्शन कविराज महाशय श्री प्रभो परिचित आसीत स आयुर्वेद शास्त्र मतेन श्री प्रभु प्रभो चिकित स्म श्री प्रभु चंद्रस्य सिद्धता आसी श्री प्रभुराहनगरे तस्े अगम शुभागमनवाईानचंद्रमुखोध्याय श्रीरामकृष्ण विशेषतया कृपाप्त गृह भक्त इदाने उन केशव चंद्र सेन स्ट्रीट इख्ये स्थाने तस्य गृह आसी आदि निवास चौबीसपरगण म मंडल से हरिनाफी ग्राम ए जी बेंगल प्रधान दीक्षक आसी स्वीयजीव ईशान चंद्र परमोदयालु दान शौंड तथा भक्त सुप्रसिद्ध दक्षिणेशर श्रीरामकृष्ण समी निम्दता ईशानचंद्र श्री प्रभो आश्रित्वेन पिगण अभूत श्री प्रभु परम भक्तिपरायण से ईशानचंद्रे गेहे कतिचन वारा शुभागमन तस्ह अषनुतराशतमें ख्रीष्टवर्षे ऋसप्त व्रमका स भट्टपल्याम अतिमश्वास त्याज असरा श्री शरच्चंद्र सतीशंद्रभृत सर्व कृति आसन श्रीशरचंद्रश्रीम सेध्यायी मित्र विश्वविद्यालय से आसा सतीश्चंद्र स्वामीपाद सेवामी विवेकनंद पाठी तथा मित्र आसी परिव्रज्व स्वामीपादो गाजीपुर सतीश्चंद्रे गृह कियत कालम अवतिषेस्म उपेन उपेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय जन्मकलिकरीरीटोला मुखोपाध्याय उपेन्द्रनाथ साप्ताहिक वसुमती दैनिक वसुमती पत्रिद्वयस प्रतिष्ठाता तधान कृतिवसुमतीहित्यमंदिर प्रतिष्ठापन तथा अनया संस्थया प्रसिद्धग्रंथकाराण ग्रंथव सुलभसंस्कर प्रकाशन स साहित्यपत्रि इतन सह सबद्ध आसी राजा पातजल दर्शन कालिदास ग्रंथावी प्रभृती पुस्तका संपादक चतरशीतराष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे अधरसो प्रथम दर्शन दर्शन चकार प्रथम जीवने सह अत्यम दरिद्र आसी पर काले सबूत संपत्ति अभूत प्रभो दे त्यागाद सा श्री प्रभो देहत्यागान स विवध उपाए श्रीरामकृष्णमठ सेवाम चक्रे कृपा धन्य उपेंद्र नाथो जीवितस्य अधिक कालम एव श्री राम कृष्णस्य तथा तस्रागिया उपेन वैद्य कलकाता कस्चन चिकित्सचिकित्समीपे आगमनावकाश लब्धवां काशीपुर एक प्रभो अस्वस्थतया आतिशया संवादश्रवणमात्रम श्री प्रभो परम भक्त नाट्याचार्यों गिरीश्चंद्रघोष तद्दी बहुल उपेन्यम सहत्व श्री प्रभो सकाश सगत अभूत तथा उपेनवैद्य दिनेी प्रभो सामूहिकचिकित्सा गृहतवां उमाथुता चौबीसपरगण मंडला हा। पातनी हालिशहरे जन्म सत्रकार आसी उथगुप्ता केशवस्थुमी ब्राह्मक् तथा तस् कशिष्टो बंधु अभी आसीत त्र्यशीतुत्तरादशवर्ष से नवंबर मासावशे अहकेश केशवचंद्रस गृह कमलकुटीर इख्ये श्रीरामकृष्णस ले अश्वस्थम लेबे अस्वस्थ केशवचंद्रस दुम श्री प्रभुकमलकुटीर आयाता तदिने तद उथगुप्ता तपस्थित आसत उलोस्थान सेमनदा श्रीवामनदास मुखोपाध्याय निवासो नदियाम्डल वीरनगरे अथवा उलोस्थने उत्तरकलिकता काशीपुर से माता कालिकाये विशालायतन मंदर से प्रतिष्ठा चक्रे एक दक्षिणेशरे कचिद विश्वास गृह अवस्थन कालेपभ हृदय सहार तस्ात्कारा गिने श्री प्रभु कंठन श श्याम संगीत वामन दासो मुग्ध सत्याशितया श्री प्रभोदर्शन लाभा स आत्म धन्य मेणे काप्तेन विश्वथोपाध्याय श्रीरामकृष्ण ने गृह शिष्य नैष्ठिकास्त्रसुपंडिता कर्मयोगी ब्राह्मण पिता भारतीय सेनावा सुबादाराख्य अग्रनायक तथा शव धर्मपराय साहसीक्रेमिकूर्वुषाण यश आशित, तस्य पत्नी तथा भक्तिमती महिला आशित, विश्वनाथ श्रीरामकृष्णन सह मेलना प्रागे स्वप्ने तम ददर्श तस्मा तदर्शन मतम स तशाक कर्मजीव विश्वनाथ कलिकाता पाश्व पाश्वर्ती स्थने नेपाल शासन से भार प्राप्त कर्मचारी आसत परवर्तने काले कर्मकुशलता साधुत्व बला उच्च स्तरपदे समुन्नी नेासन सह क्यानोपाधीना विभूषि अस्मा कहना श्री प्रभु सस्नेह तम का उल्लिखति इस्म तथा तरह एकमत्ता प्रशंसन कौती स्म श्रीप्रभु वेद वेदा भागवदगीताूढ़चर्चास्म प्रायश है स श्री प्रभु स्वगृह निमंत्र प्राशयभ प्रति तस्रा श्रद्धा तथा निश्चो विश्वास आसी किंतु वैरस्यन एक सह केशवशन सविधे गतायात न अभिनंद स्म कर्म तथा धर्म तजीवरालत